भगवान का वीरा है उसमें श्रीमद भागवत वियोग का ग्रंथ है और श्रीमद भगवद गीता योग का ग्रंथ है योग प्रधान ग्रंथ है श्रीमद भागवत वियोग का ग्रंथ है श्रीमद भगवद गीता योग का ग्रंथ है और श्री रामचरित प्रयोग का ग्रंथ है इसमें प्रयोग करें जीवन में कैसे जीना प्रयोग करें राम जी पूछते हैं अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम फूल तोड़ने और जब मालियों ने कह दिया तब लगे दल फूल लगे लैन दल फूल दूल हा हाँ। ke le le लगे लगे फूल फूल फूल भगवान दल फूल का चयन करने लगे ये का अद्भुत बात है व्यवहार कितना अद्भुत फूले फूले फूल तो चुन लिए पत्ते के दोने में बाएं हाथ में रख लिए, सुमन समेत बाम कर दोना आधखिली कलियां लक्ष्मण जी ने उतार कर भगवान के कुंचित इस राशि में सजा दी गुच्छ बीच बीच कली के किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा इस का आशय क्या है लक्ष्मण जी बोले सीधा सा है कि फूले फूल पूरी तरह खिल गए पूर्ण है बोले ये पूर्ण तो हैं पर यह अभिमान न करें क्यों बोले ये अभी भी भगवान के हाथ में है और बाएं हाथ में बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है इसलिए अभिमान न करें भगवान के हाथ में ही है लेकिन भगवान अभिमानी को तो अपने हाथ में रखते हैं, अभिमानी को अपने हाथ में रखते हैं बड़े बड़ों को अभिमान ना हो जाए इसलिए उसे अपने हाथ में रखते हैं और छोटे छोटों को जिनमें हीन भाव भरा है उन्हें अपने माथे पर रखते हैं जो बड़ों बड़ों को हाथ में रखे और छोटों छोटों को माथे पर रखे हम उल्टा करते हैं जो जिनका समाज में तो बड़े बड़े उनको हा? और जो बेचारे छोटे बढ़ाए उनको हाथ में और भगवान हाथ में रखते हैं बड़ों बड़ों माथ में रखते हैं छोटों छोटे आ पंख पड़ा था लक्ष्मण जी ने उठाया श्री कृष्ण लगाते हैं मोर पंख राम जी भी लगाए हुए अगर श्रीमद भागवत में बरहा पीडम नटवर बपहु कर्ण्यो करण कारम बिभ्रद वास कनक कपिशम वैज अंतिम चमालाम अगर भगवान वहां बरहा पीडम है तो यहां भी मोर पंख सिर सोहत नी के अच्छा पंख बिचारा नीचे पड़ा था लक्ष्मण जी बोले नीचे क्यों पड़े हो पंख ने कहा कि हम जिसके पीछे पड़े थे वो पीछे ही छोड़कर चला गया इसलिए नीचे पड़े किसके पीछे पड़े थे पंख ने कहा कि मोर के लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा मैं अरु मोर तोड़ते माया लेकिन तुम्हारे तो आंख ऐसे के पीछे क्यों पड़े थे बोले आंख जो मोर पंख में आंख का चिन्ह होता है बोले आंख दिखने की है देखने की नहीं इसीलिए पड़े कोई बात नहीं जानकी जी की बगिया में पड़े हो राम जी ने उसको भी उठा के सिर पे रखा क्यों आप असमर्थ हो अयोग्य हो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप भक्ति भाव से हा? भक्ति की बाटिका में पड़े हो तो भगवान आपका भी भार सिर पर उठाने के लिए तैयार हैं यह राम जी का अच्छा देखो एक और मर्यादा जो आज के संदर्भ में बहुत आवश्यक है इस, इस तरह सोचना विचारना भगवान श्री राम गुरु जी की आज्ञा से आए और पूजा के लिए दल फूल लेने आए और उसी समय श्री जानकी जी आए गिरिजा पूजन जननी पठाई शोभा ने रखी सुहावनी पावन नैन लागत भली गौरी पूजन पधारी सखी जनक नली गौरी पूजन पधारी सखी जनक नलि कमल डुलावत निज कर कमलनी कमल जय जय धीरे धीरे चलत मनोहर धीरे धीरे चलत सुखोमल चरण झुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत गीतली गौरी पूजन अधारी सखी जनक अध गौरी पूजन कितना अद्भुत संकेत है कि श्री जानकी जी भी आई तो गौरी पूजा के लिए और राम जी भी आए तो गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प और दल का चयन करने इसका अर्थ क्या है श्री तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से वैवाहिक जीवन का आदर्श उपस्थित करते हैं दांपत्य जीवन की मर्यादा की स्थापना करते हैं उनसे जब किसी ने पूछा कि वर कन्या क्या विवाह के पहले एक दूसरे को देख नहीं सकते वर कन्या क्या विवाह के पूर्व एक दूसरे से मिल नहीं सकते देख नहीं सकते तो उसी दासी बोले हां देख सकते हैं। लेकिन सीता जी गौरी पूजन के लिए आई और राम जी गुरुजी के पूजन के लिए दल फूल लेने आए दोनों पूजा के भाव से भरे हैं विवाह के पहले वर कन्या एक दूसरे से मिले पर वासना के भाव से नहीं उपासना के भाव से यह रामचरितमानस का संकेत है हमारे यहां स्वतंत्रता की बात कही गई है स्वच्छंदता की नहीं और जब स्वतंत्रता में ही विकास होता है स्वच्छंदता से तो विनाश ही होता है आप कहेंगे कैसे एक सीधा सा उदाहरण है ब्रेक लगे तो रहे गाड़ी में पर लगे न रहे तो गाड़ी चलेगी इसका नाम है स्वतंत्रता और कोई कहे कि जब ब्रेक खुले रहने से ही गाड़ी चलती है तो ब्रेक खोल के ही फेंक दो इसका नाम है स्वच्छंदता फिर कौन लोग बिना ब्रेक की गाड़ी इसलिए मर्यादा ब्रेक का कार्य करती है एक सीमा तक स्वीकृति देती है देखो तुलसीदास जी को लगा कि यह श्री सीता स्वयंवर नहीं है कब तक ये कूल व्यवस्था भी मानस में दी गई है बड़ी क्रांति की है सामाजिक रूप से श्री तुलसीदास जी महाराज ने लेकिन ऐसे ढंग से किए हैं कि वे क्रांतिकारी लगते नहीं हैं पर उन्होंने स्थापना की है। आप विचार करके देखो जब तक श्री सीताजी ने राम जी को राम जी ने श्री सीताजी को नहीं देखा तब तक तुलसीदास जी सीता स्वयंवर नहीं लिखते हैं धनुष यज्ञ लिखते हैं धनुष यज्ञ सुनि रव कुना था आए देखन चाप मख जहां धनुमक तो भूमि बनाई स्वयंवर नहीं उनको लगता है ये कोई स्वयंवर है कि धनुष रख दिया जो तोड़ दे उसके गले में कन्या जयमाल डाल दे ये स्वयंवर नहीं धनुष यज्ञ तो हो सकता है स्वयंवर नहीं स्वयं तो वर तो तब है जब वर कन्या एक दूसरे का स्वयं वरण करें ये बोलो युग के अनुरूप आदर्श व्यवस्था रामचरित ने दिए है एक जगह में ऐसी चर्चा कर दा रहे। बोले अब नया जमाना है हमारे जमाने में वयो वृद्ध सज्जन थे हमारे जमाने में तो लड़की से कोई इस बारे में बात ही नहीं करता था अरे क्यों अरे बोले कुल पुरोहित जाते उनके साथ एक सेवक जाता और कुंडली के आधार पर जन मांग के आधार पर तय करके आ जाते कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था और विवाह कर दिया जाता था कन्या तो बिचारी वर को विवाह के बहुत दिन बाद देख और समझ पाती थी उससे कुछ नहीं पूछा जा। उससे क्या पूछा था? हमारे हमारा जमाना तो ऐसा अच्छा था ऐसे कह रहे थे तो जब वो ज्यादा और बोले रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी ने भी ये पुष्प वाटिका करके और ऐसी बात की तो हमने कहा कि महाराज उनसे हमने कहा आपका जमाना बहुत अच्छा था बोले बिल्कुल अच्छा था कन्या से कोई पूछता ही नहीं था हमने कहा कि तो जमाना न तब अच्छा था ना अब अच्छा है बोले कैसे हमने कहा तब कन्या से कोई नहीं पूछता था विवाह के बारे में आज कन्या किसी से नहीं पूछती विवाह के बारे में विडम्बना <laughs> ये दोनों तरह की विडम बना लेकिन अगर उस पुरातन व्यवस्था को परतंत्रता हम कहते हैं और परतंत्रता कहकर उसे अगर गलत कहते हैं और उन लोगों को हम नासमझ समझते हैं तो हम लोग भी कोई समझदार नहीं है स्वतंत्रता का अर्थ ही भूल गए हम स्वच्छंद हो गए हैं और स्वच्छंदता विनाश का हेतु है ऐसी स्थिति में केवल श्री राम है जो परतंत्रता से मुक्त करके और स्वच्छंदता पर रोक लगा के स्वतंत्र जीवन जीने की मर्यादा प्रदान करता है यह रामचरितमानस की कथा है भगवान राम की मर्यादा है। सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा और दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय में बसा लिया ठीक है तो एक दूसरे को अपने मन में तो बसा लिया लेकिन क्या विवाह करके आ गए हा? नहीं तो पुष्पवाटिका में हो ही गया था फूल तो वहां थे ही बस माला की जरूरत थी अगर आज का जमाना होता तो दोनों वहीं से आते आप तो आशीर्वाद दो हो गया सब जो कुछ होना था आज होने के बाद आशीर्वाद लेने आते हैं अंतर इतना ही है कि राम जी जानकी जी एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन आशीर्वाद गुरु जी से लेने राम जी आए गौरी जी से आशीर्वाद लेने जानकी जी आई लेकिन काहे का कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं आप आशीर्वाद दो ताकि विवाह हो जाए उस समय पसंद के बाद भी विवाह होने के लिए आशीर्वाद लिया जाता था अब तो पसंद होने के बाद विवाह करने के बाद आशीर्वाद लेने आते हैं आप तो आशीर्वाद दो हो गया आपको कोई परेशानी नहीं वो तो हो गया सब करके आए हम आप तो आशीर्वाद यह मर्यादा नहीं है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि वर कन्या पवित्र भाव से एक दूसरे को पसंद करने में स्वतंत्र है लेकिन पसंद के बाद निर्णय बड़े लोगों से कराएं क्यों हो सकता है कि हमारा निर्णय ठीक न हो कोई ऐसा वेग हो जिसे हम न समझ पा रहे हो इसलिए अनुभवी पुरुषों से कहें तो गौरी माता के पास जानकी जी गई और गुरु जी के पास राम जी गए वर कन्या एक दूसरे को पवित्र मन से पसंद तो करें पर विवाह का निर्णय बड़े लोग करें यह रामचरित का संदेश और संकेत है सीता जी राम जी को हृदय में रखकर चले आ चली नाखी राखी उम ता जी राम जी की मंगल मूर्ति हृदय में बसा कर चली अब राम जी को देखते रहे अब देखो मर्यादा का बोलचाल भी देखो सखियां समझ रही हैं कि स्थिति क्या है अब यह नहीं कहा कि अब चलो हो गया नहीं सखियों ने कैसे मर्यादित ढंग से बात कही मैं बोली श्री किशोरी जी ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना अब पता है कि गौरी माता का ध्यान कर रही है कि सांवले सरकार राम जी का ध्यान कर रही बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भाव क्या है कि अब इनको तो देख लिया लेकिन गौरी माता की पूजा फिर से करो भूप किशोर देख के ने ले हो और नहीं कहा कि अब चलो पुनिया आओ यही बिरियां काली कल इस समय फिर आएंगे अभी तो चलें पुनिया आओ अस कहे मन बिहसी एक आली श्री सीता जी लौटी देखो यह व्यवहारिक दृष्टि से ही बात कह रहे हैं पर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भाव की दृष्टि से विचार करें तो सीता जी के मन में राम जी बस गए तो देखन मिसमृ बिहग तरु फिर बहोरी बहोरी निरख निरखी रघुवीर छबि बाढ़ नथोर ग तरु हिरण को देखती है पक्षी को देखती हैं वृक्ष को देखती हैं आह हा लेकिन इन सब के बहाने भगवान को ही देखती है निरख निरख रघुवीर छवि इसका अर्थ क्या है कि जिसके मन में भगवान बैठ जाते हैं वह किसी को भी देखे उसके बहाने वह भगवान को ही देखता है उसे सर्वत्र भगवान ही भगवान सीता जी आई गौरी माता के पास अब फिर एक मर्यादा की बात सुनो क्या बोली गई भवान भवन बहू गई दुर्गा माता के भवन में गई बंदी चरण बोली करजोरी जय जय गिरिवल राज किशोरी जय महेश मुख चकोरी इस रूप से स्तुति की और फिर बोली आप सबके मन में रहती हो तो मोर मनोरथ जानव नीके बसो सदा उर्पुर सबही के कीने प्रगट न कारण थे ही अच्छा एक बात आप सोचें है? श्री सीता मैया थोड़ी देर पहले गौरी माता के भवन में गई थी तब इतना संकोच नहीं था तब तो साफ साफ लिखा पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा हे गौरी माता हमारे अनुरूप सुंदर वर देना उस समय तो संकोच नहीं था और जब अनुरूप वर को देख लिया तो अब काहे का संकोच अब सीता जी क्यों नहीं कह रही सीता जी कह रही माता आप तो सबके मन में रहती मेरे भी मन में बसती हो तो आप तो स्वयं जानती हो किने प्रगटना कारण ते ही क्यों यहां मर्यादा की बात है गौरी माता कह सकती थी कि पहले तो तुम साफ साफ कह रही थी अब संकोच क्यों तो गौरी माता से श्री सीता मैया यही कहेंगी कि तब मैं अकेली थी अब मैं अकेली नहीं हूं कौन है संग में चली राख उमल राम जी को हृदय में बिठा कर लाई हूं तो अरे संग की बात कौन कहे हृदय में श्री राम मेरे साथ हैं और अब मां ही बताओ ना कि कोई कन्या पति की उपस्थिति में कैसे अपने से बड़ों से बात करे कि यही है इन्हीं को हम चाहते हैं और इनके लिए ये मर्यादा है कीने वो प्रकट न कारणते ही और आगे लिखा विनय प्रेम बस भई भवानी विनती तो है लेकिन मर्यादा कैसी है? आप देखो यह नहीं कहा कि यही हमारे अनुरूप है यही यह हमारे होने वाले हैं और यह हमारे और आपका आशीर्वाद यही कि माताजी आप तो सबके मन में बसती हैं तो आप हमारे मन में हम ऐसा तो कहकर चेहरा भी नहीं दिखा सकी इतना कहने के बाद भी मुख नहीं दिखा सकी चरणों में सिर रख दिया सिर झुक गया कि प्रगटन प्रकट चरण गहे वह ही और यह जो मर्यादा देखी और यह विनम्रता देखी विनय प्रेम बस भाई भवानी खसी महानूर मुस्कानी गौरी माता ने आशीर्वाद दिया दियानसी सत्य असी हमारी पूजी है मन कामना तुम्हारी गौरी माता का आशीर्वाद सीता जी को मिला अब राम जी की बात सुनो राम जी के मन में भी श्री सीता जी के प्रति आकर्षण हुआ और श्री सीता जी की मंगल मूर्ति मन में बसाई लेकिन राम जी इतने निश्चल भाव वाले लक्ष्मण जी से बात करने लगे की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा आहा देखो राम जी की मर्यादा क्या है मन में क्या हो रहा है यह बता रहे राम जी मन होकर नहीं जी रहे मन के साक्षी होकर जी रहे राम जी मन के साक्षी होकर इसीलिए बोले सुचिम सन वचन समय अनुसार कि लक्ष्मण ये मन में कुछ ऐसा आकर्षण हो रहा है इनके प्रति यही श्रीदान कीजिए ऐसा निश्चल मन में जो हो रहा है वह स्पष्ट जो मन में है वही वचन से बोल रहे हैं। हम लोग दूसरे समझने की जरूर कोई बात है क्यों नहीं नहीं आपको गलत फहमी है ऐसा कुछ नहीं ना ना बिल्कुल ऐसी बात नहीं है वैसी बात ले। अभी तर सब वही उपद्रव नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल लगता है दृष्टि क्या बात करते हमको हम अरे हम। राम जी से यह सीखे मन है हुआ तो उसके भी साक्षी रहे मन के भी कि मेरे मन में ऐसा हो रहा है सहज पुनीत मोर मन शोभा मन बनकर न जिए यह राम जी का संदेश है मन के भी साक्षी रहे श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज एक अनोखा उदाहरण देते थे कि एक आदमी लड्डू बांट रहा था लड्डू खुशी की बात है लड्डू ले जाओ लो। लोगों ने पूछा कि लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो वो हंसकर बोला मेरा घोड़ा खो गया है मेरा घोड़ा खो गया है इसलिए लड्डू बांट रहा हूं तो बोले घोड़ा खोने की खुशी होती है कि दुख होता है बोले नहीं घोड़ा खोने का तो दुख है फिर लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो बोले अच्छा रहा कि हम घोड़े के साथ नहीं थे हम भी खो जाते हम तो बच गए वो गया सो गया हम तो नहीं गए और यही कबीर जी ने कहा कि मन जाता तो जान दे दड़कर राख शरीर उतरी धरी कमान तो कैसे चाले तीर मन देखो एक बात है ना मन को आप वोट मत लेकिन मन को आप चुनाव जिता देते हो मन को वोट देकर फिर परेशान होते मन कहे कि हम हम किसी की जेब काटना चाहते हैं चले जाओ काटाओ हम नहीं जा रहे जा। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उनसे किसी ने कहा वो परमहंस महात्मा थे और बड़े ज्ञानवान अच्छे उच्च कोटि के संत उनसे एक आदमी ने कहा कि महाराज हम बड़े दुखी बोले क्यों बोले मन हमारी बात नहीं मानता तो तुरंत बोले तू मन की क्यों मानता है मन तुम्हारी नहीं मानता तुम मन की मत मानो जब मन तुम्हारी मानने लगे तब तुम मन की मानना राम जी मन के साक्षी हैं मेरे मन में ऐसा होगा और मन के विकास मन में आई हुई बात को गुरुजनों के समक्ष रखें इसीलिए राम जी जब फूल लेकर आए और गुरु जी को दिया और बगिया में जो कुछ मन में हुआ सो राम कब कौशिक पानी राम राम कहा कौशिक पानी राम, पाए। राम, कहा, सब पाए, राम पाए। सरल शोभा सब को शिख पाए राम राम का राम जी ने गुरु जी को सब बात बता दी यह निर्भर निश्चल और प्रसन्न हो कि मेरे मन में ऐसे ऐसे हो रहा था गुरु जी बोले अच्छा अच्छा फूल लेकर आए हो तो हां लाओ हमें दो गुरु जी ने फूल लेकर पहले पूजा की अब यहां भी देखो क्या मर्यादा है आशीर्वाद देने वालों की भी मर्यादा सुनो गुरुओं की भी बात विश्वामित्र जी ने ऐसे ही नहीं आशीर्वाद दे दिया पहले पूजा की सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुनि पुण्य दो भाई ने दीनी आशीर्वाद देने वाले पहले भगवान से मांगे तो देखो दोनों ने आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया पहले पूजा की फिर आशीर्वाद दिया नारद जी ने गौरी माता को आशीर्वाद दिया असक नारद सुमिर हरी उसके बाद गिरिजेही दीन आशीस अब विश्वामित्र जी ने सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं पुण्य अशीस दो भाई ने दीन ही पूजा तो करो फिर आशीर्वाद दो भगवान का स्मरण तो करो फिर आशीर्वाद दो भाव ये कि वाणी मेरी प्रभु शक्ति आपकी इसका कल्याण हो अब तो पूजा से मतलब नहीं है भगवान के स्मरण से मतलब नहीं खुतरो हमने कह दिया हम तो कह रहे हो गया जाओ जाओ हमें तो कभी कभी लगता है कि ऐसे लोग जो कहते हैं मत हो गया हमने कह दिया जाओ उन्हें ये और कहना चाहिए शायद मन में कहते भी हो तो हमने कह दिया बस हो गया बाड़ में जाओ <laughs> हो ना हो अरे ये।, ये कोई बात हुई एक आदमी बुरी तरह है कराह रहा आ, आ इतने में एक आदमी निकला तो बोला महाराज प्रणाम तो कराते बोला आ खुश रहो खुश वो भी आदमी बड़ा विचित्र था बोले पहले तुम ही रह लो फिर हमसे कहना बड़े आया हम को खुश रहने वाले रहेंगे उन्हीं का आशीर्वाद फलता है।, है जिनका भाव संबंध भगवान से है विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे और मर्यादा तो इतनी निभाई गई इतनी निभाई गई कि दो महिलाएं बोलेंगी